सिद्धांत बोल रहे थे न्यायकों के खिलाफ न्यायकों ने आत्मा में बोधित्व को माना था न तो विक्रियात्मक आत्मा फिर भी वो विक्रियात्मक नहीं होता द्रव्य मात्र द्रव्य मात्र होता है जैसे घट में बिना विक्रिया हुए ही रूप समवाई है रूप बदलते रहता है उसी प्रकार से आत्मा में ज्ञान बदलते रहेगा अच आत्मा में ही ज्ञातृत्व मानना चाहिए अशि पक्ष अभी अचेतन द्रव्य मात्र ब्रह्म थे यह पक्ष भी इसलिए ठीक नहीं है कि यह पक्ष में भी द्रव्य मात्र को मान करके आप द्रव्यों को अचेतन मानते हो अतव आत्मा क्या हो जाएगा अचेतन हो जाएगा पक्ष अचेतन द्रव्य मात्रम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म प्रज्ञान ब्रह्म इत्यादि तब क्या होगा विज्ञानम आनंदम ब्रह्म ने कहा कि नौ वह बाधित हो जाएगा तो कद विज्ञान रूप ब्रम है आनंद रूप ब्रम विज्ञान आधिकरण ब्रह्म श्रुति विरुद्ध हो गया और प्रज्ञान ब्रह्म ये भी है इत्यादि बाहिता से हो आत्मनिर्भवत् प्रदेशाभा नित्य संयुक्त मन सह स्म उत्पत्ति दोष क्या आपका आत्मन संयोग से आप कहा कि स्मृति ज्ञान सब प्रकार ज्यान, ज्यान के ज्ञान ज्ञान के अंतर्गत स्मृति भी है ज्ञान दो प्रकार का है ना स्मृति अनुभव फिर अनुभव दो प्रकार कहता नित्य ही न्याय दर्शन का, का अपने और वैशेषिकों का अपना सिद्धांत अब उसके अनुसार चलते हैं तो आत्मा और मन का संयोग तो नित्य क्योंकि आपके मत में मन निरवय जैसा हम भी कहते आत्मा निरवय आत्मा निरवयत्व क्योंकि यहां मन गाय परमाणु रूप है उसका नित्य सहयोग बना रहेगा प्रदेशावा परिचन देश का ही नहीं दो परिच्छन वस्तुओं का नित्य संबंध नहीं होगा एक अपरिशन हो दूसरा परिच्छा उनका तो नित्य समय मानने में कोई आपत्ति नहीं है जैसे आकाश में व्यापक के साथ क्या है घटपटादियों का सही होगा, उसी प्रकार से कहते व्यापक मानेंगे विभु क्यों नहीं विभु मानता है निरवयत्व मानता होगी अतः निर्वयत्व न प्रदेशाभाव पर भाव ते नित्य संयुक्त तो क्या होगा आत्मन संयोग का नित्य ही संयोग रहेगा मन स्मृति उत्पत्ति नियम अनुपत्ति मन के अंदर स्मृति की उत्पत्ति को लगातार क्या व्यवस्था लोगे आप स्मृति के प्रति संस्कार भी आता में ही है ना उनके मत में न्यायिकों के संस्कार कहा है आता में रहता है अनात्म से नित्य नित्य होते रहना चाहिए क्यों नहीं हो रहा आप नियम इसमें अपरिहार्य व अपरिहारी जाता है इतना ही नहीं संसर्ग धर्मित पंचात्मना श्रद्धि न्याय वृद्धम कल्पित कितना ही नहीं आपने जो में संसर्ग धर्मित्व माना है वह स्मृति स्मृति न्याय के विरुद्ध है कल्पितम और आपका जो है से आमृति न्याय विरुद्ध कल्पना है वह बिल्कुल उचित नहीं होता क्यों निश्चय कैसे हुआ निश्चय कैसे हुआ कि वो संसर्ग धर्मित्व होने से श्रुति विरुद्ध है क्योंकि श्रुत क्या कहती है असंग नहीं सजते वृद्धा प्रसाद तीन नौ असंगो नहीं अध्याय चौदह श्लोक है तेरह चौदह असक्तम सर्वभृत कहता है स्मृति भी और युक्ति भी क्या है आपके पास कहते नियम क्या है गुणवत्ते गुणवान वस्तु अन्य गुणवान वस्तुओं के साथ ही संबद्ध होते हैं न अतुल्य अतुल्य जातियों का परस्पर कभी संबंध नहीं होता और आप जो है क्या पर कर रहे हो आत्मा और मन का संबंध बोल रहे हो और मन कैसा है मन भी गुणवान है, है? मन में कौन से कौन से गुण होते हैं वो तो हमारा तो न्याय के अनुकूल है क्योंकि आत्मा भी गुण वाला है तो उसमें भी ज्ञान इच्छा द्वेष, पैत संस्कार सारा धारा गुण है ही है और मन में भी संज्ञा परिमाण पृथत्व है ना पंच जो सामान्य गुण है वो तो सभी द्रव्य में रहता है ना अति वो दोनों गुणवान है इसलिए गुणवान को गुणवान के संबंध हम तो न्याय के अनुकूल बोल रहे हैं न्याय विरुद्ध का जो न्याय बता रहे हो गुणव गुणवत् गुणवत्ता गुणवान वस्तु दूसरे गुणवान वस्तु के साथ नहीं सम्बन्ध जोड़ता है नातुल्य जायम ये न्याय का विरुद्ध नहीं है कि हम न्यायों के मत में आत्मा में गुण है तो आत्मा गुणवान है और मन भी गुण वाला है अतः वा तो अतएव दोनों गुणवान से एक गुणवान का दूसरे गुणवान के संबंध हम बता रहे हैं तो गलत गांव पर सिद्धांतिक नहीं, नहीं। केनचिदपि निर्विशेष है सर्वलक्षण ऐसा आत्मा का अतुल्य जाती है किसी भी अतुल्य जाती के साथ में उसका संबंध नहीं कहा जा सकता इतना है, है। प्रतिबोधविता मत से बोध वस्तु नित्य शुद्ध अनुप्त विज्ञान स्वरूप ज्योतिरात्मा भ्रमित यम अर्थ सर्वबोध बौद्धित्व आत्मन सिद्धित नान्य था इसलिए तस्मात नित्य ऐसा है वो नित्य है और है है ऐसा जो विज्ञान स्वरूप और ज्योतिर्मय आत्मा है प्रतिबोध विदम्बम से कहा जा रहा है सर्वबोध बोधित्व आत्मन सिद्ध इस ऐसे मानने पर ही आत्मा के अंदर सकल बोध का भी प्रकाशकत्व बोधित्व नाम का चीज नित्य जो नहीं जात और जाते विप्लोक नहीं दृष्ट और दृष्टि इत्यादि जो है वो जैसे सिद्ध होता है अन्य कोई तरीका नहीं है तस्मात तो इसलिए सभी बौद्धों का बोधा अर्थात प्रकाशक आत्मा को माना जाए अन्य प्रकार से नहीं हो सकता है क्योंकि नित्य अलुप्त ज्ञान स्वरूप प्रकाश आत्मा ब्रह्म स्वरूप ही है दूसरा नहीं हो सकता है इसलिए इस का जैसा अर्थ हमने किया है वही ठीक है और अन्यों का मत ठीक नहीं है अब और भी मत निकालेगा अन्य लोग कौन कौन कहते हैं यद पुनः यद करके एक देशी मतों का ही पूर्व वेदांत की पूर्व आचार्य लोगों ने जो गलत गलत अर्थ किया प्रतिबोधवितम मतम का उसको उठा कर गी -गी का खंडन करेंगे और स्थित्र स्थित्र करेंगे कि भाई उनका मत क्यों गलत है पहला एक देशी का व्याख्यान अंतर है पहले भी एक देशी का व्याख्यान करते हुए न्याय वगैरह सबको लाके सबका खंडन कर दिया और फिर एक देश को ला रहे हैं कहते तो क्या कहता है स्वसंवेदिता प्रतिबोध मित्तीय से वाक्य सर्थो वर्ण्यदय आत्मा ने स्वसंवेदिता प्रतिबोधवीतम बतम इस वाक्य का अर्थ समझना चाहिए ऐसा वो लोग वर्णन कर रहे हैं प्रतिबोधवीतम इस जो एक पाद है मंत्र का इसके द्वारा आत्मा में स्वसंवेदता स्व प्रकाश्यता स्व प्रकाश नहीं है वह स्व से स्वयं को प्रकाशित कर लेता है प्रकाश स्वरूप माना अलग चीज प्रकाश स्वरूप स्वयं प्रकाश नहीं होता स्वयं प्रकाश होता है इन स्वयं प्रकाश्य नहीं होता प्रकाश्य कौन है घटा दी आत्मा को भी अगर वो भी प्रकाशी है किसे प्रकाशित होता है वो स्वयं से प्रकाशित हो जाएगा वो स्वयं को स्वयं प्रकाशित कर लेगा उन्हें कर्म कर विरोध हो जाएगा प्रकाशक कौन है स्वयं प्रकाश्य कौन है स्वयं तो कर्मकर्तृ विरोध हो जाएगा इसलिए इनका मत ठीक नहीं है कोई कोई ऐसा कह रहा है कि भाई यह वाक्य के द्वारा आत्मा में स्वसंवेदता मालूम होता है घटावे के समान परवेद्य नहीं है किंतु आत्मा स्व संवेद्य है ऐसा कोई सिद्ध करना चाहते को उसका खंडन करते करते नहीं, नहीं। तो उसके पास भी प्रमाण है न आत्मा आत्मा इस वाक्य श्रुति में भी है स्मृति में भी है आगे देंगे स्वयं भी बताएंगे विभाषिक उपाधियों को लेकर वही करें तवती इनका पक्ष माना जाए सोपादिक हो जाएगा नहीं रह जाएगा तत्र तीर्ण तस्वीर विषय तार्थ स्वीकारेश सौपाधिकमनती आत्मा सौपाधिकता आ जाएगी सौपाधिकमनती उसी को उत्पादन कर ले कैसे देखो बुद्धि बुद्धि उपाधि स्वरूपत्व भेदम परिकल्प्यो आत्मना आत्मान व्यती थी समय होगा क्या कभी देखो बुद्धि रूपी उपाधि स्वरूप भेदम परिकल्प्यो तो आपने क्या माना तो सब सबसे पहला कल्पना करनी पड़ेगी उसे बुद्धि आदि उपाधि के स्वरूप से ही भेद मानना पड़ेगा बुद्धि स्वरूपत्वेन स्वरूप से नम के स्वरूप से भेद की कल्पना करके क्या करना पड़ेगा फिर कहना पड़ता है आत्मना आत्मान वे बुद्धि स्वरूप आत्मना क्या हो गया वो प्रकाशक हो गया और प्रकाश कौन हो गया स्वरूप आत्मा बताओ उपाधि विशिष्ट प्रकाशक हो जाए और निरुपाधिक आत्मा उसके अंदर प्रकाशी होगा हो उल्टा सो स्पाधिक वस्तु प्रकाशक है और निरुपाधिक वस्तु शुद्ध प्रकाश कोटी में डाल दिया आपने और भी कैसे वो आत्मा स्वयं को कैसे उपाधि के माध्यम से अपने आप को प्रकाशित कर ले रहा है मैंने सूर्य का प्रकाशन कैसे हो रहा है वो दर्पण के द्वारा हो गया मैंने सूर्य का प्रतिमा कहाँ पड़ा में और का चला गया? सूर्य में तब सूर्य का प्रकाशन होता है क्या तो आप बोल रहे एक से प्रकाश वापस के आत्मा का हम नहीं मानते तो लौकिक सूर्य में भी नहीं है तो आत्मा में कहा से होना है, है? तो सूर्य में भी नहीं है जो ऐसी स्वसंवेदता तो आत्मा में कैसा माना जाएगा इसलिए ये जो मंत्र मंत्रे आत्मनवा आत्मा पश्य आत्मनिव आत्मा पश्यन्ते तेईस स्वयंमेव आत्मना आत्मा वेतत्व पुरुषोत्तम गीता दस पंद्रह न तो निरुपायकने एक स्वेदिता पर एक तरह से ये जो पंक्ति एक पूर्वपक्ष विस्तार है यदि आप स्वेजता तो ऐसे मानना पड़ जाएगा कैसे बुद्धि कल्पना करनी पड़ जाएगी आपको लेकिन वास्तव में उसके लिए सब को आपके समर्थन में जो श्रुति स्मृति दे रहे हो उन आधार पर जड़ता कर रहे हैं वह ठीक नहीं है क्योंकि कारण क्या है निरुपाधिक आत्मस्वरूप में वह एकत्र निरुपाधिका एकत्र निरुपाधिक आत्मा जब एक है वहां स्वसंवेदिता या पर न वह न है ना ननु है ना वो छपा गलत है नीत है, तो है जिन क्या ननु है उसको ठीक कर दो न तो निरुपाधिक संवेदता और हमारे परसंवेदिता भी छपा नहीं है आप क्या है हाँ हमारे इसमें नहीं है कैलाश वाले लिख लेना वहां पर स्वसंवेदिता पर संवेदता वीसा होना चाहिए अब एक एक को दिखाएंगे क्यों नहीं हो सकता हैं तब कहते देखो सबसे पहले परसंवेदिता का खंडन करते हैं संवेदन स्वरूप संवेदना पेशाच न संभवती क्योंकि क्यों स्वयं प्रकाश स्वरूप है जो प्रकाश स्वरूप होता है उसमें प्रकाशांतर की जरूरत नहीं है है, ज्ञान स्वरूप स्वयं है उसके लिए ज्ञानांतर से प्रकाशन करने की जरूरत हो तो एक ज्ञान स्वरूप वस्तु को दूसरे ज्ञान से प्रकाशित करने लग जाए अनवस्था दोष हो जाएगा स्वयं से स्वयं प्रकाशित करेगा कहोगे तो आत्मा आश्रय दोष स्वयं को दूसरे ज्ञान से करेंगे फिर दूसरे ज्ञान से पहले ज्ञान से करा दोगे तो अन्यो दोष पहले सबको दूसरे ज्ञान से दूसरे को तीसरे ज्ञान से शुरू कर प्रकाशन करके और तीसरे को कौन प्रकाशन करेगा पहले वाला कर देगा ऐसे कहोगे तो चक्र का दोष तो पहला को दूसरा दूसरे को तीसरा तीसरे को चौथा चौथे को पांच महते जाओगे तो अनावस्था दोष इसे स्व संविधता या परसविधता मानने में यह सारा झंझट आ जाएंगे सब प्रकाश पूता ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है उसके लिए ज्ञानांतर संवेदना ज्ञानांतर की अपेक्षा प्रकाशन करने के लिए जरूरत नहीं है यथा प्रकाश से प्रकाशांतर अपेक्षा न संभव जैसे कि एक प्रकाश का प्रकाशन के लिए प्रकाशांतर की अपेक्षा नहीं होती है उसी प्रकार से यहाँ पर भी समझ लो इतर से ताला पर संवेद दूसरे ज्ञान आदि से प्रकाश्यता का खंडन कर दिया और आप स्व संवेदता के खंडन करेंगे बौद्ध लोग क्षणिक विज्ञान को स्व स्व स्वयं को प्रकाशित मानते हैं वैसे आप भी मान लो स्व संवेद्य कह रहा है भैया विज्ञान आत्म नित्य विज्ञान आत्मिक रहे तो अंतर है मान लीजिए कथित नहीं लेवेदता क्षणभंग विज्ञान से स बौद्ध पक्ष में याद स्व संवेदता है तार हम भी माने लग जाएं। फिर आत्मा जाएंगे आत प्राप्त कर जाएगा, विज्ञान विज्ञान हो जाएगा। है। क्यों स्व संवेद्य ने साक्षीकार स्व संवेदता का भी साक्षी कौन है कैसे मालूम होता है कोई स्व संवेद्य किसी दूसरे साक्षी से तो निश्चय होगा और कोई दूसरा साक्षी तो नहीं है नहीं तुम्हारे विज्ञान है उसे अलग तो कोई है नहीं साक्षी नृत्य जब कोई दूसरा साक्षी नहीं रह गया तो आपने इसका तो साक्षी स्वीकार की बिना स्व समित कैसे मान लिया कैसे अनुभव होगा आपको आप स्वयं से प्रकाशित हो रहे हो स्वयं से स्वयं आप स्व प्रकाशित हो गए हो यह तो कैसे आपने जाना इसलिए कहते हैं जब तक आप कोई साक्षी आदि को स्वीकार नहीं करते हो तो क्या होगी विस्तृत न करने का नतीजा निरात्मक चैतन रहितता हो जाएगा उसमें और वह श्रुति विरुद्ध है इसलिए हमें मान्य नहीं है क्योंकि उनकी श्रुति क्या कहती है नहीं विद्यालोपराशित क्षणता को नहीं मानती है और विज्ञान की निरात्मकता को भी नहीं मानती चार तीन तीस नहीं विद्याप्रलोप्य विज्ञाता के जो अपर विज्ञात स्वरूप है वह स्वरूप का कभी भी परिलोप नहीं होता अविनाशित्व क्योंकि वह अविनाशी नहीं है यह है। नित्यं सर्वगतम मुंडक एक एक छूम सर्वगतम छ्य है विभू है और सर्वगत सवायेश आत्मा जरो मरो मृदो भय इत्यादि चार चार, पच्चीस महानज आत्मा वह जो महात्मा है वो महान है और कैसा है वो महान सर्व्यापक है आज है अजन्मा है और कैसा है वो अजर अमर अमृत अभय ऐसा है वह आत्मा का स्वरूप अजर है अमर है अमृत है और अभय है इत्यादि श्रुतियों बाध्य रन इत्यादि श्रुतियां बाधित हो जाती हैं अब एक और पक्ष लाभ इसे स्वसंवेदता नहीं हो सकती साथ साथ पर कभी का भी खंडन करती तो कोई कहता है कि भाई अहम ब्रह्मास्मि चिंतन करते करते करते पहले संप्रज्ञा समाधि होती है उसके बाद वह चिंतन भी रुक जाए चिंतना कर रुक जाए तब असंप्रज्ञा समाधि जो होती है उसको प्रतिबोध वितम्ब तो से कहा जाए है तो उसका विखंडन करने के लिए बार होती है लेकिन चिटिका में इसलिए थोड़ा एक पंक्ति ब्रह्म हम अस्मित चिंत तो या तो या तो प्रति समाधि चिंतन करता हुआ चैतन्य में जो चे, च, में उनके मत में निरंतर चलती रहती है अखंडे हुए ब्रह्मा से हम ब्रह्मा चिंतन चल रहा है यावत काल परन्त वृत्ति चल रही है तावत काल पर आप क्या माना जाएगा संप्रज्ञात समाधि में है और चेतो व्यापारे निवृत्त निवृत् चेताव्यापार जब बुद्धि की चित्तवृत्तियों के व्यापार निवृत्त हो जाए अतः ये जो अहम ब्रह्म अखंडा का वृत्ति बना रहे थे वो तो अखंडा की वृत्ति जो अब तक हम संकल्प से मन से बुद्धि से जान के कर रहे थे अवध जान के होना बंद हो गया स्वतः हो रहा है या नहीं हो कोई लेन देन उस स्थिति में परमानंद साक्षात्कार तब पर साक्षात्कार जो होता है वह सौ आनंद साक्षात्कार साक्षात्कारीन आनंद साक्षात्कार के समान साक्षात्कार जो होता है सो उच्चते। उस असंप्रज्ञा समाधि को प्रतिबोधवी में प्रतिबोध शब्द से कहा गया है ऐसा कुछ आचार्यों का मत है उसको उत्थापन कर खंडन करने देखिए प्रतिबोध शब्दा निर्निमित्तो बोध प्रतिबोध निर्निमित्तो बोध प्रतिबोधा प्रति कर दिया निर्निमित सर्वनिमित से रहित जो बोध सकलाकार वृत्तियों से विषयाकार वृत्तियों से ब्रह्माकार वृत्ति से भी रहित जो बोध है तारस बोध का नाम प्रतिबोध है यथा सुप्त सिद्धि अर्थम परिकल्पयंती जैसा कैसा है सुख पुरुष के अंदर सकल विषयागा जागृत विषयाकार वृत्ति और स्वप्न विषयाकार वृत्ति रहित एक लक्षण वृत्ति है उसको आप आनंद आकार वृत्ति है उसको अनुभव करते हो जैसे वैसे असंप्रज्ञात समाधि में भी सकल विषयागा ब्रह्माकार भी, भी भी नहीं है ब्रह्माकार वृत्ति भी नहीं किया जा रहा है केवल स्वरूप आनंद अनुभव हो रहा है उसको असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं उसी को शब्द कहा गया है ऐसा कुछ लोगों का कहना है उसको वार्तिक कार्य संग्रह किया जाएगा तदुत्तम तो वार्तिक कृदा ब्रजांडक में शास्त्रार्थ करते वक्त दो तीन वार्तिकों में इन सब पक्षों को वार्तिक कार्य दिखाया है अपरायत्त बोधोही परिध्यासन अपरायत मुच्य देता टुकड़ा है परायत बोध हो गया मैंने ब्रह्माकार वृत्ति घटाकर प्रति पटाकर वृत्ति स्वप्नकार वृत्ति ये सब क्या है अन्य विषय उससे आयत्त उससे उत्पन्न उससे प्रदत्त जो वृत्ति है उसको परायत्त जितना जाग्रत स्वप्न सारे चीजें क्या है परायत्त वृत्तियां हैं शक्ति और समाजी कैसा है अपरायत् वृत्ति इसरायत्सन मुच्छ अथवा एक और व्यर्थ हो सकता है इनका अक्रिय ब्रह्मा अक्रिय अवगृष जोड़ लेना अथवा अक्रिय तब आप अनुभव पर मैं जानता हूं ऐसा बोलते हो ना प्रमातृत्व वो नहीं रह जाता है। जब अक्रिय ब्रह्म स्वरूप का अनुभूति करेगा तब परमात्व अनुपत्त पुनर्ज्ञान संभव मुक्ति कारणम सकृत विज्ञान प्रतिबोध उच्चत जो ज्ञान दोबारा विषयाकार ज्ञान दोबारा होता ही नहीं है वो सभ्यो मुक्ति का कारण ही होता तो सकृत विज्ञान है उसको प्रतिबोध सबसे कहा गया है ऐसे एक दूसरा पक्ष है सकृत विज्ञानम प्रतिबोध यथा विद्युत भाष्यकार ने संग्रह किया भाष्य ना सकृत विज्ञानम प्रतिबोध यथा विद्युतः ये भाषण में कुछ लोगों का ऐसा भी मत है इन दोनों की खट्टल भाषाकार में दोनों का लक्ष्य समाधान समाधि मुक्ति ही है इसे दोनों की खट्टल ले हैं चाहे एक कह रहा है सकृत विज्ञान के समान कह रहा है और दूसरा क्या कहता है सुशक्ति के समान कह रहा है दोनों का बात वही है दोनों ही अक्रिप को मान रहे हैं उसमें क्या रहेगा अक्रिप ब्रह्माकार अनुभव हो रहा है अखंड हम ब्रह्मा वृत्ति भी नहीं रहा पहले नहीं कहा वृत्तियां नहीं रही निर्विशीनी वृत्ति स्वरूप आकार वृत्ति कहो और के समान कह दिया दूसरे ने कहा बिजली के चमकने के समान बिजली चमकती कितने देर के लिए क्षण वर्ग के लिए या एक क्षण खराब से लेकिन ऐसा प्रकाश फेंक देता है आपको आस सारा जिस प्रकाश हो और ऐसे क्या एक बार ज्ञान हो गया आपके सामने क्या है उसके बाद तो वहाँ बिजली चमकते रहना जरूरी है क्या अब आप आगे आपका रास्ता तो मालूम हो गया आप दिख गया विशेष रूप से जब आदमी जंगल वगैरह फंसा हो घोर बारिश हो रहा है अंधकार फैला हुआ है उससे बिजली चमक जाए तो बड़ा उसके बाद तो लॉटरी खुल गई रास्ता दिखाई दे देता सामने तो पेड़ वेड़ सब दिखाई दिया उससे भाई कहाँ से जाना है निकल जाएगा उसी प्रकार का दिया दोबारा इसलिए जैसा बिजली एक बार चमकती है, बार बार नहीं तो चिन्हनी लगातार चमकते रहे एक बार हो जाए बस कहानी खत्म है उसके दोबारा ये संसार नहीं अवित नहीं माया नहीं कुछ भी नहीं सब छुट्टी पाया ज्ञान पुनर्ज्ञान असम्भवा पुनर कोई घटमटपट ज्ञान नहीं होने वाला कोई खटपट ज्ञान नहीं रहा इसलिए सारा संसार खत्म खट संसार है ये खत्म हो जाएगा सद्यो क्ति कारण सकृत विज्ञान प्रतिबोध उच्चतेमृत नृत अवृत्तिया एक बार ब्रह्म प्रकाश एक झलक मिल जाए लाल देखने गयो लाल मैं भी लाल हो बाद में भेद नहीं रह जाता कहानी गतमे वहां तो पहला भेद पूरा प्रवृत्ति होती है ग्रंथ में अभेद में स्थित हो जाता है सकृत प्रवृत्तिया क्रिया कारक रूप वृत मृद् नाती जो आज तक क्रियाकारक स्वरूप धारण किया हुआ था वो नष्ट हो जाता है क्योंकि अज्ञानम आगम च छ्यम सांगत्यम सामान्यकरण में एक अंतकरण में एकात्म में दोनों पर विरोधी वस्तु नहीं हो सकता अज्ञान और आगम ज्ञान ज्ञानी और अंधकार और प्रकाश एक अधिकरण में नहीं हो सकता एक देशावच्छेद नहीं हो सकता तद्वत यहां पर एक अंतकरण अवच्छेद अज्ञान भी हो और ब्रह्म ज्ञान भी हो दोनों हो नहीं सकता नास्थी हो इन अन सात्यता हो नहीं सकता है सांगत्य वृत्तिवरण निरावरणस्वरूप्रकाश से प्रकाशांतरपेक्ष सिद्धांत दोबाण निर्मित प्रमाण महा क्यों निर्मित है क्योंकि वो नहीं है क्योंकि वृत्ति और आवरणभंग पूर्वक जो ज्ञान होता है वो वह है। वृत्ति हुई आवरण भंग हुआ तो काल में जो ज्ञान होगा वो क्या हो गया पराया ज्ञान हो गया निरावरण स्वरूप भंगवरण स्वरूप प्रकाश से पराकाशांत निरपेक्ष प्रकाशांत निरपेक्ष होने से अपरायतत्व सिद्धांत रह पूर्व पक्ष रूपेण वृद्धारण्य में इन सब लोगों को संग्रह कर दिया है भाष्यकार के आधार पर ही वार्तिकार वहां पूर्व पक्ष रूप में ना इन सभी मतों को संग्रह कर दिखाया है प्रजा ने वार्तिक पक्ष द्वे पेर चिंबा इन दोनों पक्षों पक्ष खंडन करते करते निर्निमित सनिमित सकृत असकृतवा प्रतिबोध क्योंकि चाहे जैसा भी मानो निर्निमित मानो चाहे सनिमित मानो चाहे सकृत विभात मानो चाहे असकृत विभात मानो प्रतिबोध एवस वो, वो तो परस्पर विरोधा व्यवहार करते रहोगे लेकिन उसका जो स्वरूप है प्रतिबोध रूप उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है प्रतिबोध शब्द का यहां तक तो शास्त्र समाप्त करते ये जवाब जो किए संक्षेप में उसको आनंदगी विस्तार पर देखे बिना नहीं लगेगा ढंग से आनंदगी देखिए अयम अविद्यावर्तक आगंतुक बोध से निर्मितत्व संभव थी अविद्या जो आगंतुक बोध है वह निर्निमित कैसा होगा निर्निमित नहीं हो सकता सकते तो भी की मानना पड़ेगा क्योंकि कार्य से संपर् है कि जो भी कार्य होगा वह निश्चित रूप में कोई ना कोई निमित कारण से उत्पन्न होगा सौ शब्द कि सुशुक्ति कालीन जो आनंद अनुभव है वो भी निर्निमित नहीं है अविद्याती है नवि नहीं रहती है पूर्व पूर्व अनेक जन्मों से सुशिप्ति गान का संस्कार लेकर के बैठी हुई पूर्व पूर्व निरोधावस्था संस्कारोद वृत्ति व्यक्त चैतन्य तथा सुख साक्षात्कार उपगमान क्योंकि पूर्व पूर्व निरोध अवस्थाएं जो हुई है उन अवस्थाओं के संस्कार का उद्भूत वृत्ति अभिव्यक्त उद्भूत जो उस प्रकार वृत्ति में अभिव्यक्त चैतनी का ही वह अविद्याप अनुभव करते रहते हैं तुरक्षा वर्त उपगमान अतएव वृत्ति विशिष्ट से विनाशे स्मरण उपपद्य इसीलिए तो वह वृत्ति ज्ञान जो हुआ था उस वृत्ति विशिष्ट सुखा कार अनुभूति वो नष्ट हो गई तो जगने के बाद उसमें स्मरण करके क्या कहते हो अहम सुखम स्मृति कैसी हो सकती है स्वरूपानंद का यदि आप स्वरूप अनुभव किए हैं वास्तव में स्मृति कैसे हो रही है स्मृति जो होगी तो उसके अलग कारण होगा संस्कार और संस्कार किसे पैदा होता है वृत्ति विशिष्ट ज्ञान से होता है स्वरूप ज्ञान का संस्कार होगा क्या वो जबरदस्त बात है यहां पे। हम लोगों को बाद में स्मृति हो रही इसका मतलब जो आनंद अनुभव हो रहा है वो विशुद्ध स्वरूप आनंद वो नहीं हो रहा है संस्कार जन्य अविद्या आकारि का वृत्ति विशिष्ट आनंद का अनुभव हो रहा है उस वृत्ति विशुद्ध आनंद का संस्कार बन गया वो संस्कार को लेकर हम जगन के बाद स्मृति कर रहे हैं अतए कहते हैं आपका दृष्टांत गड़बड़ है कि पूर्व पक्षण क्या स्थान दिया था उसने कहा था मत कहो फिर तो प्रतिबोधन से बोधित शुद्ध आत्मा में गड़बड़ा जाएगा वो नहीं माना जा सकता तथा सती अप्रमात्मे न समस्या क्या होगा अत्रा भी आवृत्त संस्कार ये वो भी आवृत्ति संस्कार के से वो भी जब निवृत्त हो जाता है का तो है ना वो है यदि कहा जाए वो भी नहीं हो सकता यदि चेत न तथा अपरमात्म फिर तो क्या हो जाएगा वो अप्रमा कोटि में चला जाएगा विनष्ट पुत्र अप्रोक्षा जैसे अविद्यावृत्ति पुत्र का भी अपरोक्ष हो जाता है उसी प्रकार से आप समझा चाहते हो तो नहीं हो सकता क्योंकि अविद्या का निवृत्ति ही नहीं होती काल में अविद्या का निवृत्ति क्षण भर के लिए भी नहीं माना जा सकता है यदि क्षण के लिए माने दिया अत्यंत की अविद्या की निवृत्ति हो गई मुक्त हो गए बाद में कहा कर तो भी वो। अविद्या जाएगी अगला पक्ष एक निवृत्त हो गई प्रवृत्त और अब दूसरे पक्ष के लिए सकृत विभाग के लिए जवाब दे रहे देखो एक पंक्ति और शाब्द ज्ञान संवादात प्रमात्व शाब्द से चलिए ना इसलिए प्रमा है वो तब भी परतंत्र प्रसंग तो प्रसंवेद्य हो गया शादी ज्ञान जन्य हो गया वो शब्द मूलत्वा कर्म प्रतिबंधात वर्तमान प्रमातृत्व असकृत बोधो भी संभव पक्ष दिन आदर प्रवृत्त फल कर्म प्रतिबंध की वजह से वर्तमान वर्तमान प्रमात्रता आभाष निवृत्त है वर्तमान प्रमात्रता आवास के निवृत्ति होने पर असकृत बोध जो है वो भी संभव है यथाशकृतिभा असकृत बोध भी संभव हो जाएगा इसलिए इनका कोई भी पक्ष संभव नहीं है निर्मित हो संयमित भी हो सकती है सकृत हो तो असंकृत भी हो सकती है अतएव मुझे ये कोई भी पक्ष मानना ही नहीं है ऐसे भाषाकार कहना है प्रतिबोध से हम आत्मानुभूति जो कथन करने जा रहे हैं वह आत्मा स्वप्रकाश है नित्य है सनिमित बोध भी नहीं है निर्णिमित बौध रूपा भी नहीं है वो। वह वह सकृत बोध रूप भी नहीं है असकृत बोध रूप भी नहीं है बोध रूप है बस उसको बोध स्वरूप कहना, है, है और कुछ विशेषण जोड़ोगे तो गया गड़बड़ा जाए निर्निमित भी विशेषण है बोध का संमित भी विशेषण है बोध का सुसापेक्ष शब्दवली है इनमें से कोई भी शब्द का प्रयोग करना ही नहीं है परमात्मा प्रतिबोधे इसलिए हमारा ठीक है सर्वता सब प्रकार से विचार करके देखो बोधंप्रती, बोधंप्रती, परमात्मा बोधम प्रति बोधम प्रति भाति इति साक्षति प्रतिबोध नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट पेज फर्स्ट लाइन सर्वथी पूर्व पर्ने में अंतिम शब्द है परमात्मा प्रतिबोध एव क्यों बोधम प्रति बोधम प्रति साक्षतया भाती थी प्रतिबोध इस प्रकार से प्रतिबोध विदम्ब का विचार समाप्त